वशिष्ठ और अरुंधति का संवाद इसके अनंतर उस प्रकार उस मेधातिथि की पुत्री ने धीरज का आलम्बन किया था और अपनी आत्मा को तथा मदन कामदेव से प्रेरित मन को धारण किया था अर्थात अपने आप को मन को संयत रखा था महान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने भी अपनी आत्मा में धैर्य रखकर काम वासना से उन्मथित मन को स्तंभित कर दिया था इसके अनंतर देवी अरुंधति ने मुनि की संधि का त्याग करके अपनी मनोरथ की बुराई करती हुई जहाँ पर सावित्री थी वहाँ पर ही वह चली गई थी वह महासती मानस दुख की अधिकता से वाद्यमाना होती हुई मैंने सती का भाव परित्याग कर दिया था यही वह चिंतन कर रही थी उसका काम वासना के द्वारा समुत्पन्न दुख से मुख्यातिन हो गया था उसका संपूर्ण शरीर भी मिलान हो गया था और गति भी मलिन हो गई थी और उसने यह विचार किया था अपने मन की ग्रहणा बुराई करती थी कि यह मन की वृत्ति मृणाल के तंतु के ही समान परम सूक्ष्म है और उस क्षण में छिन्न हो जाया करती है सतियों के सती के धर्म को पढ़ाकर मुझे चरित्रवर्त वाली सावित्री ने कहा था सावित्री देवी ने धर्म को यह सार उद्द्यत किया था अर्थात मुझे बतलाया था यह आज परकीय पुरुष में मनोरथ से नष्ट कर दिया जाए तात्पर्य है कि दूसरे पुरुष में रम जाने से ही वह नष्ट हो गया है उस समय उस मेधातिथि की पुत्री अरुंधति क्या वहाँ पर पराय में मेरा मन होगा इसी विचार को बढ़ाते हुए यही वह चिंतन कर रही थी दुख से आर्त व बहुला और सावित्री देवी के समीप पहुंच गई थी उस प्रकार से परम चिंतित हुई उस सती को देखकर ध्यान के चिंतन में परायण होकर सावित्री ने विचार किया था और दिव्य ज्ञान के द्वारा विचार करते हुए उस सती को पूरा ज्ञान हो गया जिस प्रकार से श्री वशिष्ठ मुनि ने साथ अरुंधति का अवलोकन हुआ था और जैसा उन दोनों में अत्यंत दुष्ट काम वासना प्रवृद्ध हुई थी हीनता का हेतु भी जान लिया था इसके अनंतर उस सावित्री की मेदा की पुत्री के मस्तक पर हाथ रखकर उस महादेव जी ने जो चरित्र व्रत वाली सावित्री थी यही कहा था हे बेटे किस कारण से तुम्हारा मुख भीर्णवर्ण वाला हो गया है हे गुणोत्तमे जिस प्रकार से नाल से छिद्र होने पर पद्म जो सूर्य के ताप से तापित हुआ होता है उसी भांति तेरा शरीर कैसे मलान हो गया है जिस तरह से चंद्र का बिंब छोटे से काले बादल के द्वारा समृत होकर मलिन हो जाया करता है वैसे ही तुम्हारा मुख हो गया है हे भद्रे तुम्हारे मन का आंतरिक भाव की चिंता से युक्त जैसा लक्षित हो रहा है इसीलिए तुम मुझे जो भी गोपनीय रहस्य की बात हो और जो भी इस दुख का कारण हो उसे बतला दो मारकंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर वह नीचे की ओर मुख वाली होकर लज्जा से कुछ भी नहीं बोली जबकि बड़ी माता सावित्री के द्वारा वह पूछी भी गई थी तब भी लज्जा से कुछ भी नहीं बोली थी जब मेधातिथि की पुत्री अरुंधति ने उस समय में कुछ भी नहीं कहा था तो मनस्वनी सावित्री ने स्वयं प्रकाश करके उसे कहा हे वत्स्य जो तुमने सूर्य के समान प्रभाव से समन्वित मुनि को देखा था वह ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि हैं, जो कि तेरा स्वामी होगा और उसका दाम्पत्य भाव को होना तो पहले ही विधाता ने निर्मित कर दिया है इसलिए आपका जो सतीभाव है वह उस मुनि दर्शन से हीन नहीं हुआ है अथवा जो उसके दर्शन से आपका हृदय काम वासना से संयुक्त हो गया है इससे भी सती भाव का निवास नहीं हुआ है अतः जो तुम्हारे मन में दुख है उसका परित्याग कर दो हे सोभने तुमने पूर्व जन्म में परम दारुण तप करके ही उस मुनि को अपना पति बनाना तय किया था इसी कारण से वह भी तुम्हारे लिए सकम हो गए थे हे तुम श्रवण करो कि अपने ही इस वशिष्ठ मुनि को अपने पति के संस्थान में वर्ण किया करें जैसा कि वहाँ पर जिस भाव से निरंतर आपने तप किया था मारकंड मुनि ने कहा उस सावित्री ने यह कहकर जैसे पहले संध्या हुई थी और अपनी चंद्रभागा के तट पर पर्वत में जिसके लिए तप किया था जिस तरह से ब्रह्मचारी के रूप में वशिष्ठ मुनि ने बोधवचन के उपदेश से की हुई तपस्या की थी और जैसे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए थे जिस प्रकार से उसके लिए वर दिया था और जैसे भार्याही की स्थापना की थी अथवा जिस प्रकार से उसके द्वारा वशिष्ठ मुनि को अपना पति होना चाहा था जिस प्रकार से मेदा तिथि ने यज्ञ किया था और जैसे तुमने अपने शरीर का त्याग किया था जिस रीति से उसकी पुत्री ने जन्म ग्रहण किया था उस समय में उसको अभिस्तार पूर्वक्रम से बहुला के साथ सावित्री से कहा था इसके अनंतर इसके बचन का सर्वन करके जो भी पूर्व जन्म में हुआ था उस समय में यह सुनकर के मेरे मन में जो था वह मैंने जान लिया था इस रीति से वह अत्यधिक लज्जा को प्राप्त कर नीचे की ओर मुखवाली हो गई थी और सावित्री के वचन से वह पूर्व ज पूर्व जन्म में जो भी हुआ था उस समय में उस दिव्य ज्ञान वाली अरुंधति ने सब घटनाओं का स्मरण किया था पहले भगवान विष्णु के प्रसाद से वह दिव्य दर्शन होकर इस समय में वह दिव्य दर्शन वाली बाल्य भाव द्वारा प्रक्षन्न हो गई थी सावित्री के वचन का श्रवण करके पूर्व जन्म में वृतांत को सबको प्रत्यक्ष ही की भांते वह संपूर्ण पूर्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली हो गई थी पूर्व ज्ञान की प्राप्ति करके जो पहले भगवान विष्णु ने दिया था कि मैंने पूर्व जन्म में इन्हीं वशिष्ठ मुनि का अपने स्वामी के स्थान में वर्णन किया था इस ज्ञान के रखने वाली वह देवी अरुंधति स्वयं ही परम आमोद से समन्वित हो गई थी और वशिष्ठ मुनि ने दर्शन से पूर्व में उसकी काम वासना के अद्भुत होने का भी पूर्ण ज्ञान हो गया था जिस प्रकार से उसके मन में सतित्व के निवारण करने में आतंक समुत्पन्न हो गया था उस समय में उस मेधा की पुत्री ने उस समय में उस आतंक को स्वयं ही त्याग दिया था इसके उपरांत चिंता को त्याग देने वाली उस अरुंधति सती को समझकर तब सावित्री सूर्य देव के भवन को चली गई थी इसके अनंतर सावित्री अरुंधति को सूर्य देव के मन्दिर में बिठाकर वह सर्वज्ञ और श्रेष्ठ सती सावित्री ब्रह्मा जी के भवन को चली गई थी वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया था और ब्रह्मा जी के द्वारा पूछी गई उस सावित्री से अमित ओज वाले ब्रह्मा जी ने कहा था हे hey भगवान आप तो समस्त जगतों के स्वामी हैं आपके पुत्र वशिष्ठ मुनि को मानस पर्वत के शिखर पर उस सती अरुंधति ने देखा था फिर उसके केवल अवलोकन करते ही कामदेव की वासना अधिक बढ़ गई थी हे hey प्रजापति वे दोनों ही परस्पर स्प्रिय करने वाले हुए थे वे दोनों ही ने बड़े धीरज से बहुत ही दुखित होकर काम की वासना का स्तंभन किया था वे दोनों ही अन्य मनस्क होकर अथवा उदास होते हुए परम लज्जित होकर अपनी अपने स्थान को चले गए थे हे सुरश्रेष्ठ ऐसा हो जाने पर जो भी कुछ समुचित हो उस समय में यही आप कीजिए भविष्यकाल की भलाई में लोगों हितकामना से वही आप करें जो उचित हो समस्त जगतों के गुरु ब्रह्मा जी ने यह उनके वचन को श्रवण करके आगे होने वाले कर्म की प्रवृत्ति का दिव्य ज्ञान के द्वारा दर्शन किया था अर्थात समझ लिया था कि भविष्य में क्या होने वाला है उस अवसर पर लोक पितामह ने इसका स्वागत ही किया था क्योंकि उन दोनों के दाम्पत्य भाव का यह समय उपस्थित हो गया था इसलिए लोकों के हित के लिए उसकी प्रवृत्ति के लिए अवश्य ही जाऊँगा ऐसा मन के द्वारा निश्चय करके सावित्री के साथ ब्रह्मा जी ने गमन किया था और वे मानवगिरी के प्रस्थ पर गए थे जहाँ पर कि उन दोनों का दर्शन हो जाए पितामह के वहाँ चले जाने पर श्री शिव समस्त सुरगणों सहित नंदी प्रवर्ती गणों के साथ ब्रखवत ध्वज वहाँ पर आए थे भगवान वासुदेव भी ब्रह्मा जी के द्वारा परचिंत होकर वहाँ पर आ गए थे जो कि जगत के साथ वह भक्ति की भावना से शंख चक्रकदा के धारण करने वाले थे जहां पर ब्रह्मा और शिव स्थित थे वे भी वहाँ पर स्वयं ही आ गए थे इसके अनंतर जगत के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने मेदा मेदातिथि के समीप में देवर्षि नारद जी को दूत बनाकर भेजा था उन्होंने देवर्षि नारद जी ने कहा हे नारद आप शीघ्र ही चंद्रभागा नामक पर्वत पर चले जाइए वहाँ पर उस पर्वत की उपत्यका में परम श्रेष्ठ मुनि मेदातिथि विराजमान है आप उनको हमारे वचन से यथा काम स्वयं ही हमारे पास ले आइए आप स्वयं ही मेदातिथि को साथ में लाकर शीघ्र ही यहाँ पर आ जाइए। ब्रह्मा आदि के वचन का सुनकर नारद जी शीघ्र ही वहाँ से चले गए वह सब कार्य की सिद्धि के लिए वे मेदातिथि को वहाँ पर लाने के लिए प्रस्थान कर गए थे उन देवर्षि ने मेदातिथि से संभाषण करके देवों के वचनों से मेदातिथि को अपने साथ लाकर मानस पर्वत पर चले गए थे वहाँ मानस पर्वत पर समस्त देवगण इंद्र के सहित और सब तपोधन मुनिगण शाद विद्याधर दक्ष और गंधर्व भी वहाँ पर समागत हो गए थे सब देव और समस्त देवियों और देवों के अनुसर थे तथा जो अन्य जंतुगण थे वे सभी मानस के प्रस्थ को समायात हो गए थे इसके पश्चात देवों के समाज के संपन्न हो जाने पर कमलासन से मेदातिथि मुनि से अतिदेश करते हुए यह बचन कहा था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 और इस कार्य में विलंब नहीं कीजिए फिर ब्रह्मा जी ने इस वचन का श्रवण करके वह मुनि बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही होगा फिर उसने समस्त देवों को प्रणाम किया था